संवेदनाओ संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, पेशक दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग कर्म का फल एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की एक साथ ही मौत हुई दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने जमींदार से कहा आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे मजदूर से कहा अब तुम यहाँ पर कोई काम नहीं करोगे आराम ऐसी यहाँ जमींदार यह सुनकर परेशान हो गया पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था लेकिन अब तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होने वाला है जमींदार ने कहा है भगवान आपने मुझे यह कैसी सजा दी है मैं तो आपका परम भक्त हूँ प्रतिदिन मंदिर जाता था देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीजें दान दिया करता था धर्म के आयोजनों में भी मैं शामिल रहता था धर्मराज ने मजदूर से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम पृथ्वी पर क्या करते थे मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं गरीब मजदूर था दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था मजदूरी में उनके यहाँ से जितना मिलता था उसी में परिवार के साथ गुजारा करता था मोह माया से दूर जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था भगवान से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था लेकिन जब घर में पेल होता तब मंदिर में आरती करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले धर्मराज ने जमींदार से कहा आपने सुन ली न मजदूर की बात भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते वे मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह मजदूर तुम्हारे खेतों में काम करके ही खुश रहता था और सच्चे मन से आराधना करता था जबकि तुम आराधना ज्यादा धन पाने के लिए करते थे तुम मजदूरों से ज्यादा काम लेकर उन्हें कम मजदूरी देते थे तुम्हारे इन्ही कामों के कारण तुम्हें मजदूर का नौकर बनाया गया है ताकि तुम भी एक नौकर के दर्द को समझ सको अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग कर्म का, का फल वाचक स्वर भारती परिमल